आठ द्रश्येनुओं को बलाग्र कहते हैं, आठ बलाग्र को एक लिक्षा कहते हैं, आठ लिक्षा की एक युका होती है, आठ युका को एक जब कहते हैं, आठ जब जब का एक अंगुल होता है, आठ अंगुलियों के पोरों को एक वितरन कहते हैं, इक्कीस पोरों की एक रंती होती है। 24 अंगुल का एक हाथ होता है 42 अंगुल का एक किशुक होता है 96 अंगुल का एक धनुष होता है यह धनुष दो कोस के परिमाण को नापने के काम आता है विद्वान लोग दंड धनुष युग नाली नाली को एक समान ही बतलाते हैं ये चारों परिमाण 96 अंगुल के माने जाते हैं 300 धनुष का एक नल्व होता है और दो सैंस्त्र धनुष का दो कोस होता है इसी योजन के परिमार्द द्वारा ब्रह्म लोक की दूरी नापी जाती है पृथ्वी से एक लाख योजन पर सूर्य का निवास स्थान है सूर्य से 100 हजार योजन पर चंद्रमा का निवास स्थान है चंद्रमा से हजार योजन दूर नक्षत्रों का प्रकाश होता है इस मेरू मंडल दो लाख योजन दूर है इन मंडल से ऊपर एक ग्रह वह भी है दो लाख योजन दूर है सभी तारागणों में बुद्ध सबसे निचले भाग में रहते हैं बुद्ध के निवास स्थान से ऊपर शुक्र का निवास स्थान है शुक्र से ऊपर मंगल का निवास स्थान है मंगल के ऊपर बृहस्पति जी का निवास स्थान है बृहस्पति जी से ऊपर शनिश्चर जी का निवास स्थान है। शनिश्चर जी से एक लाख योजन दूर सब कृष्णों का निवास स्थान है। इन सब कृष्णों से एक लाख योजन पर ध्रुव जी का निवास स्थान है। जनलोक से चार कोटि योजन दूर तपोलोक है। तपोलोक में विराज नाम के देवता निवास करते हैं। तपोलोक से छाया योजना दूर सत्य लोक स्थित है वहां पर जन्म मरण विहीन सिद्ध लोग निवास करते हैं इनका सिद्धों को ब्रह्मलोक कहते हैं सिद्धों का ब्रह्मलोक से कभी पता नहीं होता वे ब्रह्मा जी की उपासना में लीन रहते हैं मैंने आप लोगों को लोकों की दूरी इत्यादि का वर्णन तथा ध्रुव लोक से ऊपर बसे हुए नक्षत्र ग्रह आदिों के निवास स्थल का वर्णन सुना दिया है। अब मैं आपको अदोगति अदोगति को प्राप्त होने वाले जीवों के निवास स्थान का वर्णन करूंगा, जिस जिस जगह को घोर पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं। रोरब रोद्र सूकर ताल तप्त कुं शवलवी भोजन कर्मी कर्मी भक्ष लाला भक्ष विषसेन अधाशीरा पूयबहु उरुदी गंध वेत रण कृष्ण असी पत्र वन अग्नि ज्वाल महाघोर संदेश स्वभोजन तम कृष्ण सूत्र लोहा आसीज एप्रतिष्ठ विचिश्व इत्यादि घोर अंधकार अंधकारमय नरक लोक है इन सब के स्वामी या मुराज हैं इन्हीं नर्कों में पापी लोग अपने कर्म के अनुसार पर्थक पर्थक निवास करते हैं जो मनुष्य झूठी गबाई देता है और झूठ बोलने में जो निरत रहता है या किसी कारणवश एक पक्ष का समर्थन करता वह मनुष्य घोर रोरो नर्क में जाता है गोकी हत्या करने वाला गर्भ की हत्या करने वाला, किसी के घर या आग लगाने वाला पापी मनुष्य रोध नरक को प्राप्त करता है, जो मनुष्य ब्राह्मण की हत्या करता है, शराब पीता है, सोने को चुराता है, वह पापी मनुष्य सूकर नाम के नरक में स्थान प्राप्त करता है, जो मनुष्य छत्रियों की हत्या करता है, या किसी की भी जाति के मनुष्य को मारता है, गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है, वह घोर ताल नाम के नरक में जाता है, जो पापी मनुष्य बहन के साथ वह विचार करता, या वह राजा की हत्या करता है, वह तप्त कुम्भ नामक नरक में जाता है, वह एक दूसरे के घोड़े को चुराता है जो मनुष्य, वह लोह नरक में जाता है, वह जो अपनी स्त्री को बेचता है तथा अपने अनुगामी भक्त को छोड़ � अपनी पुत्री या पुत्रवधु के साथ समागम करने वाले को महज्वाल नाम के नरक में स्थान प्राप्त होता है जो मनुष्य वेदों का विक्रय करता है अपने गुरुओं की बुराई करता है वह पापी मनुष्य शबल नाम के नरक को प्राप्त करता है जो मनुष्य किसी के दीवार भवन इत्यादि में छेद करता है वह विमोह विमोह नाम के नगर में स Jho kisika dhukh chata hai Vek kiit loho nam ke nark me jata hai Jho manushye, devta ya bhramman se dweish karta hai Vek krami bhakshye nam ke nark me Isthan praapta kata hai Jho manushye kisih bhramman mitr Or kanyya ke sámeni akela bhojan karta Vek atishye, durgandh mein, lala bhakshye, Namak nark me jata hai Jho paapi manushye, kara karta kata hai जो दूसरों का धन चुराता है, अच्छी दवा जानते हुए भी जो लालच वश बुरी दवा देता है, वे मनुष्य विशन्न घोर नरक में जाते हैं, जो किसी के बाग बगीचे में आग लगा देते हैं, जो अपने असत्य कर्म से धन कमाते हैं, जो मनुष्य नीच कर्म करने वालों से दान लेते हैं, या जिसे यज्ञ आदि कार्य कर अधोमुख नाम के नरक में स्थान प्राप्त होता है। दूध, मांस, मदिरा, लाशा, सुगंधित पदार्थ, तेल इत्यादि जो रस, तिल आदि वस्तुओं को बेचता है, वह प्रयुग है नरक में जाता है। जो मनुष्य मुर्गों को मारता है, बिल्ली और सूअरों का वध करता है, पक्षियों और बकरों को मारता है, पापी मनुष्य भी प्रयुग ह जो मनुष्य ब्राह्मण होकर भी बकरा बकरी भेड़ महीश इत्यादि को पालता चक्र और ध्वज को धारण करता गाँवों में इधर उधर झूठ-झूठ की झूठ-झूठ की बातें करता जो रंगों की बिक्री से जीविकालता जो मनुष्य जो मनुष्य मित्रों की हत्या करता वह रुंधी नाम के निवास नरक में जाता है जो मनुष्य एक ही � कराने वालों में भेद रखता है वह पापी मनुष्य घोर विडभोज नरक में जाता है जो मनुष्य सदा झूठ बोलता है तथा दूसरे को गाली आदि देता है जो इस प्रकार झूठ बोलता है तथा दूसरों को गाली देता है वह विकर्ण नरक में जाता है जो इसी प्रकार पाप करते हैं उनके पाप करने के अनुसार नाना प्रकार के घोर नरक बताए गए हैं शीतल और भीतल से उष्ण होते हैं वे नरक नरक गामी में प्राप्त होते हैं इसी पृथ्वी तल पर सात नरक लोक स्थित हैं अधर्म से उत्पन्न होने वाले नरकों का नाम अंधता मिश्र है दूसरा महा नाम का नरक है चौथा ए प्रतिष्ठित नाम का नरक है पांचवा एवीची नाम का घोर नरक है छठा लोहपृष्ठ नाम का नरक है सातवा एविधे नाम का नरक है अतिशय घोर सुखदाई पद होने के कारण इसका रोरव नाम पड़ा है ऊपर रहने वाले सभी देवता और नीचे रहने वाले सभी प्राणी अपने धर्म के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं इन अभौतिक कर्मों के कारण अनुसार जो फल पाता भोगने के लिए वे शरीर ग्रहण करते हैं देवता लोग इन अधोभाग में स्थित नरक में रहने वाले प्राणियों को अधोमुख हुए देखते हैं और इसी प्रकार नरक के प्राणी भी देवताओं को उल्टे मुख देखते हैं वायुदेव की इस प्रकार बातों को सुनकर इस लोका लोक में निवास करने वाले प्राणियों की संख्या कितनी है? वे कौन हैं? आप हम को इन सब के बारे में बतलाइए। वायु बोले, हे ऋषियों, उन सब प्राणियों की संख्या बताना संभव नहीं है। वे प्रभा अनादि, वे अनंत हैं। वे इतना ही कह सकते हैं उनके विषय में कि वे अनंत हैं। जो पाप कर्म में निरंतर रहने वाले दुरात्मा मनुष्य मृत्यु के वश में होकर उन नर्कों में निवास करते हैं सात्विक गुण संपन्न धार्मिक मनुष्य परम दुर्लभ होते हैं